राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाघ द्वारा प्रस्तुत है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र मेरा नाम है पाठली पुत्र अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पठना के नाम से जानते हैं मेरा इतिहास बहुत पुराना है इस बात को दो हजार वर्ष से भी अधिक बेच चुके हैं जब एक छोटा सा गाउँ था मैं नाम था पाठली यहां वहां कुछ खेट कुछ जोप्रियां पास में कल-कल करती गंगा की निर्मल धारा एक घाट था गंगा पार जाने के लिए वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था дино मगध पर मौर्यों का राज्य था जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिम्बिसार ने एक बार वहां भयानक आग लग गई के बाद बिम्बिसार ने पास ही में नई राजधानी राजग्रीह का निर्मान करवाया राजा बिम्बिसार के बाद मगत के सिंगहसन पर बैठा अजात शत्रु ने मगद की सीमाओं को और भी पढ़ाया अपने विजय भ्यान में अजात क्षत्रों ने वैशाली पर हमले की योजना बनाई और इसके लिए जरूरत थी गंगा के निकट एक खिला बनवाने की बस तब भी जैसे मेरे दिन भी बदल गए खिला बनाने के लिए मेरा... यनि पाटली का चुनाव कर लिया गया। किले की आधार शिला जब रखी जा रही थी, तो इस अवसर पर अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध को निमंत्रन भेजा। महात्मा बुद्ध आए। सम्रात म्मा बुद्द्ध के संवान में अजात शत्रु ने घोशर कर वाई सुने सुने सुने ट след score माख ओंति शत्रु ने महातमा बुद्ध के संवान में ये घुशरा कि है कि आज से पाट ली दुर्ह का मुख्य Legends गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा सुन ले सुन ले क्या सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे इसके 1 वर्ष बाद ही कुशी नगर में उन्होंने निर्वान प्राप्त किया। अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया। अजात शत्रू के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्रू भद्र अपने पिता अजात शत्रू की तरहें विजेता तो न था पर उसे नए नए राज महल बनवाने का शौक था उदाई भद्र नहीं मुझे मगद की राजधानी बनाया वो सोलह वर्षों तक मगत का राजा बना रहा है समय बदला मगत का सिंगहासन महापद्म नंद के पास चला गया इसी ने नंद वर्ष चलाया था पर मैं खुश नहीं था मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था मेरा नाम दूर-दूर तक मशहूर हो गया था लेकिन मगध की जनता दुखी थी महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे मेरे मेरे मारे जाओ मैं हार गिरा देती हूं मैं मैंने कुछ नहीं किया महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद बड़ी सेना व्यापार धन संपत्ति थी उसके पास मगर था वो बहुत ही घमंडी धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की या चारी धननंद मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा सर्वनाश और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना मौर्रे कुल का वो वीर युवग अपना देश छोड़कर भटक रहा था कि कौटिली ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी कि और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था समय था इसा से 336 वर्ष पूर्व सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का उसकी आँधी सारी दुनिया पर छा जा जाने के लिए उमड़ने लगी सिकंदर बढ़ता गया उसकी आंधी बढ़ती गई 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ छोटे-छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे अभिसार के राजकुमार आमभी ने सिकंदर का स्वागत किया लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डट कर मुकाबला किया। की पराजय हुई सिकंदर जीत तो गया परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे उनका मनोबल गिरता जा रहा था उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी यजव हो गया सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या मैसेडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर-चूर हो जाएगा वीर सिकंदर आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते हम मैं ऐसा ही करूंगा जाओ सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो यह सिकंदर का आदेश है जी सम्राट ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा सिकंदर आ गए सिकंदर आ गए मेरे वीर सैनिकों क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसेडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इंकार कर दिया है और वह वापस लौटना चाहती है मैं पूछता हूं ऐसा क्यों जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी आज उसी काम से तुम सब भागने चाहते हो याद है तुम्हें हमारी यांधी के सामने बड़े-बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है चुप क्यों हो मुझे जवाब चाहिए क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है ये व्यास नदी देख रहे हो ना इस नदी को पार कर आइए हम वापस लौटना चाहते हैं सुनो मेरे वीरों बेओस नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा हमें कुछ नहीं चाहिए हम महाराज सरकार हैं मैसेडोनिया चलो वापस चलो सम्राट सुनो मेरे वीरों सुनो मेरे वीरों सब्र करो साथियों अरे कुछ तो सब्र करो साथियों जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए अगर मैसेडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या वो दिखाएंगे हम सम्राट के बात नहीं डाल सकते नहीं डाल सकते अब अपन नहीं जाएंगे शाबाश मेरे वीरों मुझे तुमसे यही आशा थी सिकंदर के कहने पर सेना रुक तो गई मगर सेना का मनोबल गिर चुका था और आखिर सारी दुनिया में अपने जीत के डंके बजाने वाला सिकंदर हार गया और वो भी अपने ही सैनिकों से कुछ ही समय बाद उसे अपनी विजय यात्रा अधूरी छोड़ कर लौटना पड़ा बेबिलोन में सिकंदर की मृत्ति हो गई वो निसंदान था उसका सामराज जिब बिखर गया उसके सेनपती आपस में जूज रहे थे सिकंदर का एक सेनपती था सेल्यूकस उसने एक बार फिर भारत आने की ठानी सिकंदर के जाने के बाद मेरा यानी पाटलिपुत्र का भाग्य फिर बदल गया आचार्य कौटिल्य की देखरेख में चंद्रगुप्त ने मगध पर हमला किया और राजा धनानंद को परास्त कर दिया इस तरह आचार्य कौटिल्य की नंद्वंश का सर्वनाश करने के प्रतिज्या पूरी हुई कि अब चंद्रगुप्त मगद के सिंग हसन पर बैठा कि उस समय वो केवल 24 वर्ष का था चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था में सबको न्याय मिलता था प्रजा सुखी थी अत्याचार बंद हो गए थे लेकिन अभी तक शत्रुओं और षडयंत्रों का पूरा सफाया नहीं हुआ था इससे निपटने के लिए चंद्रगुप्त ने एक उत्तम गुप्तचर व्यवस्था बनाई कभी-कभी वो स्वयं भी वेश बदलकर प्रजा के बीच निकल जाता था सब सैनिकों के घेरे में हो इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षडयंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं महाराज चंद्रगुप्त आप हां महाराज देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं आचार्य प्रणाम आप इस वक्त यहां आश्चर्य न करो चंद्र मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए मैं सावधान हुँ। धन्य हुआ आचार्य मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है धन्यवाद हो आचार्य धन्यवाद हो धन्यवाद हो आचार्य धन्यवाद हो धन्यवाद हो मगध सुखी था चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था लेकिन अब भारत बदल चुका था चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया अरे बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था पर उसे खाली हाथ लोटना पड़ा मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बन कर आया था वो चार वर्ष तक दर्बार में रहा दूर दूर की यात्राएं की अपनी इंडिका नामक पुस्तक में उसने पाटली पुत्र के विशय में लिखा है पुत्र एक विशाल नगर है चारों ओर गहरी खाई उसके जल में नौकाएं चलती हैं लकडी की मस्बूत सुरक्षा दीवार है चौसट द्वार और पास सो सत्तर बुर्ज है इसा की चौथी सदी में चीनी यात्री फाहयान आया था मगत का राज महल तब भी शान से खड़ा था उसने कहा था महल इतना विशाल है कि लगता है इसे मनुष्य ने नहीं देवताओं ने बनाया है समय बदला चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदु सार राजा बना और फिर बारी आई, उसके मजले बेटे अशोक मौर रिकी, अशोक बहुत वीर था, उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलता पूर्वक शांत कर दिया, और फिर हुआ कलिंग युद्ध। विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, नहीं आगे ऐसा कभी नहीं होगा मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं कभी, कभी युद्ध नहीं दिशुण। करूंगा दिशुण। अब कभी युद्ध कभी नहीं करूंगा हां कभी युद्ध नहीं करूंगा कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला उसकी रुचि अहिंसा में बौद्ध धर्म में हो गई तो वे हरबन गए शिलालेख खुदवाए अगर अशोक का स्तंभ लेख ना होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया सम्राट आए सम्राट गए किसी, किसी को ऐश्वर्य मिला किसी की कि सत्ता छीनी पर मैं मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए और यह कालीन पाटलीपुत्र अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ शबनम सिन्हा आलेख देवेंद्र कुमार कलाकार नीरज शर्मा सुचित्रा गुप्ता शांति एस कालरा सुरेंद्र सेठी सुरेश शास्त्री कीमती आनंद और बावला कोचर संगीत निर्देशन राकेश पंडित विषय विशे विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन देव ध्वन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो